तृतीय मुंडक प्रथम खंड दास पर सखाया सामम वृक्ष तयरन्यापल स्वादयत अभी चाकसी एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है समान वृक्षे पुरुषो निमग्नों अनेशा शोच ज्युष्टदाप्यन्मा नीतोक पूर्वोक्त शरीर रूपी समान वृक्ष पर रहने वाला शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है जब कभी भगवान की अहेतुकी दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है यदा पश्य पश्यते तेक्म वर्ण करता ईशम पुरुष ब्रह्मयोनि तदा विद्वान्ण्यपापे विधूय परमं निरजन पर जब यह दृष्टादि सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण सम्पूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है उस समय पुण्य पाप दोनों को फली भाति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है प्राणो शेषय सर्वभूत निजानन विद्वान्वती नादी आत्मक्रीड़ आत्मरति क्रियावान्न एस ब्रह्म वरिष्ठः यह परमेश्वर ही प्राण है जो सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ बढ़कर बातें करने वाला नहीं होता किंतु वह यथा योग्य भगवत प्रत्यर्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप यंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है और सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता रहता है यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेदताओं में भी श्रेष्ठ है सत्यन लभ्यपसाचे स आत्मा जान ब्रह्मचर्य निश्चरी ज्योतिर्मो शरीर के भीतर ही हृदय में विराजमान विराजमानशस्व और परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य से तप से और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही तदा प्राप्त होने वाला है जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं सत्यमेव मेव्य नृतम सत्यन पंथातया क्रम त्रेष्याप्त काम यात्रा तत्सत्य पर निधारम सत्य ही विजयी होता है झूठ नहीं क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है जिससे पूर्णकाम ऋषि लोग वहां गमन करते हैं जहां वह सत्यस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है बृहच्च तद्दिव्यम अचित्यूप सूक्ष्म तत्सूक्ष्मतर विभाते दुरास दूरे तिहां स्वहैव निहतम गुहायाँ वह पर्रह्म महां दिव्य और अचिंत्य स्वरूप है तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म में प्रकाशित होता है तथा वह दूर से भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अति समीप भी है जहाँ देखने वालों के भीतर ही उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित है न चक्षुषा गृह्य पिवाचा न्य तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसाद नशुद्ध सत्व ततस्तुत पश्यते निष्क्र वह परमात्मा न तो नेत्रों से न वाणी से और न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है तथा तप से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता उस अवयरहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है यस्मिन प्राण त्मा चेतसावेदीत यमूतम प्रजा यस्द्धे विभुवत्ष आत्मा जिसमें पांच भेजों वाला पांच भली बलिभाति प्रविष्ट है उसी शरीर में रहने वाला यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाला है प्राणियों का वह संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है जिस अंतकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है यम यम लोकम मनसा संविभाते विशुद्ध सत्व काम यते कामान तम तम लोकम जयतेताम तस्मात्मर्च ये भूतिकाव विशुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य जिस जिस लोकों को मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है उन उन लोकों को जीत लेता है और उन इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करें प्रथम खंड समाप्त